वो भी राजस्थान का नकली right to recall हरेक राज्यों में थोपने की कोशिश में उसको बड़े पैमाने पे च, बढ़ावा चढ़ावा दे रहे हैं। पहले तो असली right to recall क्या? तो असली नकली। अमेरिका में जो right to recall है, मैं उसके बारे में बताऊं कि वो right to recall क्या है। दूसरा राजस्थान में right to recall क्या है और दोनों का जब कंपैरिजन करें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 アメリカの G procedure は、right ich mein,、サトラスを書き込んでいるときに、1700 or1800 の地域は、ジロー、ラジオの書き込みを書き込みました。そして、その書き込みは、サトラスを書き込みました。今、書き込みを書き込みました。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 उसको नागरिकों को recall करना है। तो जिले में मानलो एक लाख नागरिक हैं, तो पंद्रह प्रतिशत नागरिकों को हस्ताक्षर करने पड़ेंगे पीटीशन पे। उस पंद्रह प्रतिशत में से अलग-अलग जिलों में अलग-अलग है, थोड़ा फरक है। उस पंद्रह प्रतिशत में से पंद्रह हजार में से एक हजार at random select की जाएगी signature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 じゃあ、yani、recall か、uh, p、ah、o l recall が2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2 e の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの r つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの e つの2 e の2つの2つの r つ c 2 l の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つ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 ビスコーポレーター、ビスパチパタ、シッネビチューティーサンキャーコーポレーター、ボレンゲキマダンカロ。ジャニー、パブリコー、メア、ラハナヘ。トビ、パブリコー、マダンケ、マタケジャナパレガ、キガイガドチャ、マダ、キュシェクロ、チェレケ、マペリコーギャリア、アマチャメア、アチャバラメア、トウスキクシ、バタネギャリアビ、マダンケンラキア、バガナパレガ。トイエ どういうことですか सांसर तो ही करते हैं CM को निकालना या नहीं वो कौन तो ही करते हैं वो भ्रष्ट MLA तो ही करते हैं और उसके बाद मानलो referendum की procedure रख दी जाए तो वो right to recall नहीं हुआ right to recall यानि कि MLA चाहे या ना चाहे public नहीं चाहती कि ये मुख्यमंत्री चले चालू � アメレカ・シグネル・チャーニーチェイ、アセンリケンダーコイ・レオリション・イチェイ、カー、カー、カー、カー、カー、カー、e ー、カー、アメレカ、コイ・ローネイタマーペ、メイヤーカー、コイ・コイ・コイ・コイ・ローネイオタ、シューワ・セント、カー、コイ・カー、ローネイオタ、シューワ・セント、カー、ー、ローネイチェイ、アワー、アメリカー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カー、カ と Corporation Council メジョビティスチャーリーズ・ブラッシュ・コーポレーターエウメティング・ムーティングメイト・トゥー・トゥー・トゥー・トゥー・トゥー・トゥー・トゥー・マジョリティスパスカレンゲキバイメイヨーノクリセニカロー。オースケバン・マッダノガー。オッメッダンメイトゥー・プラジャータイカレギキバイメイヨーノクリセニカル तो यहाँ तो ये right to recall की प्रोसीजर उलटी है कोई ऐसा मेयर आ गया कि कॉर्पोरेटर को खाने नहीं देता तो उसके लिए recall का मद्दान हो जाएगा और कोई ईमानदार मेयर आ गया या बेईमान sorry बेईमान मेयर आ गया जो कि खुद खाता है और कॉर्पोरेटर को भी खिलाता है तो कॉर्पोरेटर उसके लिए recall का पॉली नहीं करवाएंगे त ディクリジェシー、キャサーアドミア、キッナーカミアドミア、トアベセロー、キャノンリケンゲ、トカサーキャノンリケンゲ、アアセカノンキエ、アナー、オーヴィンガンディジェセロー、タリフカレ、バッチャーケ、イ、ラジスタンメイ、ライトリコー、オギア、プレデュニア、プレイ、インドサンメイサー、ライトリコー、カノンアナチエ、ウィエニバタレ、イ、ナキかイトリコー、カノン、カニアナチエ、ジョメイ、ライトリコー、カノンキエ、マウスキ、ウプレカフ उसका डिटेल प्रोसीजर ड्राफ्ट मैंने रखा है सेक्शन 6.6 में rahulmather.com/301.htm सेक्शन 6.6 कि मान लो प्रधानमंत्री सांसदों ने चुन लिया जिसको भी चुनना है चुन लिया ठीक है अब जिस किसी आदमी को प्रधानमंत्री बनना है वो 10-20-50 हजार रुपया की डिपॉजिट देके कलेक्टर की कचरी में अपना नाम रजिस्टर करा द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 どういうことをしてもらうかというと、どういうことをしてもらうかというと、どういうことをしてもらうかというと、どういうことをしてもらうかというと、どういうことをしてもらうかというと、どういうことをしてもらうかというと、 どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうこがか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どういうことか、どうとか、どういうことか、どういうこととか、どういうことか、ど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 東京の場合は、oh、2つー場合は、3つの場合は、2つの場合2 0 0場合は、2の場合は、2つの場合は、2 2つ0場の場合は、2つの場合は、2つ2つ0場の場合は、2つの場合は、2つの場合は、は、2つの場合は、2つの場合は、2つの場合 プームがプロローラーで1 k の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の1 k 1kg の1の 1kg の 1kg の 1kg のの 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg 1kg の1 k の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の1 k の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の 1kg の1の1 k 1kg の 1kg の 1kg の1 どういうことですか नागरिक खुद किसी भी अल्टरनेट आदमी को स्वीकृति दे सकता है जो भी आदमी मेयर बनने को तैयार हो और यदि उस आदमी को ज्यादा स्वीकृतियां मिलती हैं मतलब मेयर को मानलो वो दो लाख वोट मिले थे कुल पांच लाख वोटर हैं दो लाख मिले थे तो मिनिमम यदि उसको दो लाख बीस हजार वोट मिलते हैं स्वीकृति� इनिशिएशन करने की सत्ता कॉर्पोरेटरों के हाथ में है। अब जो नकली राइट टू रिकॉल के कहने वाले हैं वो क्या कहते हैं कि भाई पहले ये कमजोर राइट टू रिकॉल तो आ जाने तो बाद में इसको मजबूत करेंगे। उनकी ज़बान में ये बाद में शब्द बार बार आता है। दिन में कम से कम मिनिमम 50 बार बाद में � कहोगी भाई right to recall लोकपाल होना चाहिए तो के नहीं पहले कमजोर लोकपाल का कानून पास होने दो कि जिसमें right to recall लोकपाल ना हो बाद में हम right to recall लोकपाल आएंगे चलो बाद में कहोगे भाई right to recall supreme court का तो के पहले right to recall corporator आने दो बाद में right to recall सुप्रीम कोर्ट का जज भाई बाईस बाप बाद में ही पैदा हो जाते क्या जल्दी थी इतना जल्द パスリー・ライト・リコー・カ・ライング・アニア・アジャ・バナワティ・ドゥ・ピロ、ペペペ・ジャルジャー、アフカ・ペ・ジャルジャー、ウスカ・タリア・ジャルジャー、ウスカ・バーミア・アフカ・グレジャーのメシアー・カビ、アスリガイカ・ドゥ・デンケ。と、バーアップ・ブ・カリア・カットン・ソー、r e q s t カルングアキ、ア・ラジャー・サンケ・ナキ・ライト・リコー・ケ・バーミア、ジャー・ジャー・カリア・カットンコ・プラジャコインフォーメシャーデュドゥ・マネ・プロシジャー、ポッツ・ア、ウスメイ・ポートン・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 Chief Minister, Right to Recall MLA by SMS. मैं आपको जबी भी Right to Recall शब्दों बोलता हूँ, तो मैं आपको request करूँगा, कि आप पूरा वाक्य बोलिए. कि Right to Recall PM by SMS. SMS शब्दों एड करना मत बुलिए, पूरा और भी बोलना हो, तो Right to Recall PM by SMS और ATM. और description इस तरह से कि यदि देश के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 सुप्रीम कोड के मुख्य न्याई मोर्ती को SMS बेज कर आदेश दे कि आप इस्तिफा दो तो राष्टरपती को उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए तो सारे प्रोसीजर में आप बाई SMS शब्द में एड कर रहा हूं कि execution by majority approval by SMS, right to recall PM by SMS तो इसी तरह से SMS शब्द का उप्योग